वासा श्रीरामचंदागीसा से वदने लक्ष्मी से वक्षसे येह विश्व विसर्ग आदि नवलक्षणल्क्ष्य जगतनाचलनासुताजीवयशक्ति स्वभा अन्यास्या हस्तचरण्रवण्वालयी भगवते, है तो जम हनिम भागव भगवान के भक्तों का और भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रकाश करने के लिए एक भगवान का अवतार ही शैली प्रत्यक्षा वर्तते हरे भगवान की वांगमयी मन शब्दों की बनी हुई वाक्यों की बनी हुई एक मूर्ति है भागवत के रूप में साक्षात भगवान है ये तो हमारी भावना हमारी भक्ति उसमें जो निरूपण है वो तो अनोखा है मालूम पड़ता है कि कोई कथा सुनाई गई है कोई कहानी है परंतु कहानी नहीं है कथा नहीं है जो हमारे प्रदाय का ही चित्रण है जितने पात्र है श्रीमद भागवत में वो हमारी एक एक मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। उनके चरित्र का जो वर्णन है वो हमारे मन का और हमारे हृदय का हमारे हृदय को प्रकाशित करने वाले का उसको शक्ति देने वाले का और उसको कर्म में लगाने वाले का वर्णन है पूरी बात मैं पहले ही सुना दो कि जितने भी वेद शास्त्र पुराण दर्शन है वो मनुष्य के इसी जीवन के लिए है आमनायस्य क्रिया अनख्यम अतनर्थान ये तो यमिनी का सूत्र है और शास्त्रों की व्याख्या का ये मूल आधार है जिसका अर्थ होता है कि हम जैसे स्वर्ग का वर्णन करते हैं तो स्वर्ग है कि नहीं इसमें विवाद हो सकता है नरक का वर्णन करते हैं तो नरक है कि नहीं इसमें विवाद हो सकता है पुनर्जन्म का वर्णन करते हैं तो पुनर्जन्म है कि नहीं है इसमें विवाद हो सकता है परंतु स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जिन कर्मों के करने का वर्णन है उनमें कोई विवाद नहीं है ये सब के सब अच्छे कर्म है सत्कर्म है लोगों की भलाई के कर्म है नरक से बचने के लिए हमको जैसा करना चाहिए नरक हो कि न हो उन कर्मों से बचना जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है पुनर्जन्म हो कि न हो उसके बारे में लोग लड़े विवाद करें परंतु पुनर्जन्म से बचने के लिए जिस ज्ञान का जिस भक्ति का जिस भगवान का निरूपण है वो हमारे जीवन में धारण करने योग्य है ये बात हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं आम नायक से क्रिया करवा अन्यम हम जितना भी दूर शास्त्र पुराण का वर्णन करते हैं वो तो मनुष्य जीवन में अच्छे अच्छे कर्म में प्रवृत्ति होने के लिए करते हैं यदि मनुष्य के इसी जीवन को हम कर्म में न लगा सके तो जितना भी दो लोग का वैकुंठ का स्वर्ग का नरक का वर्णन होगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा अनर्थक्यम तो प्रत्येक बात मनुष्य के जीवन को कोई न कोई प्रेरणा देने के लिए होती है इस कर्म से बचने के लिए और सत्कर्म में लगने के लिए ये सभी शास्त्रों की याच्या है अब उसके बोलने का जो धन होता है किसी को लोभ देकर अच्छे काम में लगाना पड़ता है किसी को भय दिखाकर अच्छे काम में लगाना पड़ता है किसी को प्रेम से समझाकर आत्मीयता से अच्छे काम में लगाना पड़ता है किसी को विवेक से बुद्धि से युक्ति से समझाकर अच्छे काम में लगाना पड़ता है किसी को आज्ञा देकर उसको अच्छे काम में लगाना पड़ता है ये नहीं है कि सब लोग से काम करें कि सब भय से काम करें, कि सब समझाने बुझाने से काम करें, कि सब आज्ञा देने से काम करे सबके लिए एक ही रीति ही नहीं हो सकती मनुष्यों की अलग अलग प्रकृति होती है अलग अलग स्वभाव होता है किसी को डाँट के काम देते हैं तो किसी को दुलाल के विचार करके काम देते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र जो है वो संपूर्ण प्राणियों को हर हाँ तरह के प्राणियों को अच्छे काम में लगाने के लिए अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग प्रियुक्ति देते हैं और कभी भय सिखाते हैं कभी लोग देते हैं कभी आत्मीयता से बोलते है ये उनकी बोलने की कहने की प्रणाली है यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो शास्त्र की बात को ठीक ठीक समझ नहीं सकेंगे जैसे भागवत का हम महात्म्य सुनते हैं नारद जी ने सारी सृष्टि घूमकर छान कर शांति नहीं है न गी में शांति है ना अमीरी में शांति है ना विद्या में शांति है ना तपस्या में शांति है न तीर्थों में शांति है न पर्वतों में शांति है न नदियों के तट पर शांति है नारद जी जहाँ गए उन्हें सर्वत्र अशांति का दर्शन हुआ उनके मन में ये चिंता हुई कि इस अशांति का निवारण कैसे हो तो आप पहले ये जान लें की नारद उसको कैसे हैं जो हो बनाने वाले परमात्मा को और उनके ज्ञान को उनकी भक्ति को सबके हृदय में भर पे उसका नाम होता है नारद ये भगवत संकल्प है ब्रह्मा जी ने नारद को यही आदेश दिया था कि यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्ति भविष्य सर्वात्म आधारे किसी संकल्प के वर्णय नारद तुम अपने जीवन में एक संकल्प ले लो संकल्प के बिना कोई काम नहीं होता संकल्प माने तो आप लोग जानते हैं और तो ब्राह्मण लोग जो किसी कर्म के प्रारंभ में हाथ में अखत और कुछ और जल और दर्द में लेकर कराते हैं और उसका अर्थ ही नहीं है उसका अर्थ सम्यक कल्पना आप जो काम करना चाहते हैं, उसको सूझबूझ के साथ ठीक ठीक अपने हृदय में बैठा लें कि ये काम कब करना है कहाँ करना है किस तरह करना है और इसका फल क्या होगा और इसको करने के लिए लोग क्या चाहिए कितने चाहिए सामग्री कौन सी चाहिए पूरी पूरी कल्पना किसी कर्म के संबंध में पूरी योजना पूर्ण योजना का नाम संकल्प होता है तो नारद जी को क्या संकल्प लेना चाहिए ये बताया गया कि परमेश्वर हैं सर्वात्मा सबके शरीर में जैसे मंदिर में देवता होता है ऐसा सबका शरीर मंदिर है और इसमें देवता के रूप में भगवान की ही प्रतिष्ठा है और मंदिर भी वही है मंदिर में भगवान है मंदिर भी वही है वो धरती भी वही है अखिलाधार है तो सर्वात्मा में और अखिलाधार में हमारे हृदय में भक्ति हो भक्ति हो माने सबकी सेवा जिससे हो भक्ति माने प्रेम से युक्त सेवा प्रीति विशिष्ट भगवदाचार वृत्ति ये शास्त्र की भाषा है जिसमें लबालब प्रेम भरा हुआ हो ऐस भाव से सबकी सेवा करने का जो संकल्प है उसका नाम होता है भक्ति अब नारद जी ने देखा घूम घूम कर लोग अज्ञान से अभिमान से अराग से मोहब्बत से द्वेष से दुश्मनी से और डर से घबरा घबरा के ऐसे ऐसे काम में लग रहे हैं की उन्हें चाहिए तो शांति लेकिन काम ऐसे कर बैठते हैं जिनसे अशांति होती है उन्हें बड़ी चिंता हुई इसकी एक परंपरा है नारायण माने अंतर्यामी परमेश्वर ब्रह्मा माने हमारे अंतर में आया हुआ परमेश्वर और उनके पुत्र हमारे मन में नारद में आया हुआ परमेश्वर और वहाँ से व्यास माने वाणी में आया हुआ परमेश्वर और वहाँ से सुख मानी शब्द में आया हुआ परमेश्वर ये परमेश्वर का अवतार है पहले अंतर्यामी के रूप में संपूर्ण विश्व सृष्टि में हैं ब्रह्मा के रूप में हमारे हृदय में आकर प्रजनन करते हैं और मन के रूप में संकल्प करते हैं वाणी के रूप में बोलते है और शब्द के रूप में निकल सबके कान में जाते है तो ये है श्रीमद भागवत के अवतरण की परंपरा पहले अंतर्यामी फिर ब्रह्मा फिर नारद फिर व्यास उसके बाद शुक्ल शुक्ल श्रीमद भागवत के मत है अब इसमें उन्होंने आश्चर्य का क्या देखा कि सब जगह अशांति देखते देखते वृंदावन में पहुँच गए वृंदावन शब्द का वैसे संस्कृत में यह अर्थ होता है कि जहाँ कोई हिंसक न हो हिंसा की भावना न हो वृंदा माने तुलसी भगवान की बहुत प्यारी और वृंदा माने श्री राधा रानी और उनकी दासी राधा रानी माने आराधना भगवान की आराधना वहाँ गए जहाँ भगवान की आराधना होती है कु तो तो में भी इसकी थोड़ी चर्चा है परिसर में तनम नाम भगवान की जो भौतिक उपासना होती है वो वन के रूप में होती है वन के रूप में माने जैसे वन में बहुत से पेड़ होते हैं उनकी जाति अलग अलग पत्ते अलग अलग फूल अलग अलग फल अलग अलग उनका रस अलग अलग उनके गुण अलग अलग परंतु सबका नाम है एक वन ऐसे जो विश्व है ब्रह्म है इस ब्रह्म में अलगाव तो दिखाई पड़ता है लेकिन इस अलगाव में एक भला हुआ है इसी से सब में जो एक परमात्मा है भाव जहाँ होता है वहाँ आराधना होती है और आराधना होती है तो किसी के प्रति देश नहीं होता हिंसा नहीं होती, किसी को नुकसान पहुँचा अपना भला करना ये अशांति का कारण है आज तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे हानि पहुंचाओगे और फिर कल वो तुमको हानि पहुँचावेगा नुकसान पहुँचावेगा तो अपने हृदय में सदा सर्वदा सद्भाव बना रहना चाहिए हम हाँ उन्होंने वृंदावन में जा देखा तो वहाँ तीन व्यक्ति दिखाई पड़े संस्कृत में व्यक्ति शब्द का अर्थ भी बहुत विलक्षण है व्यक्ति माने अभिव्यक्ति जाहिर होना जो चीज गुप्त रूप से रहती है उसको जाहिर होने का नाम व्यक्ति है वासनाएँ जो हैं, वो भिन्न भिन्न पशुओं पक्षियों मनुष्यों के रूप में प्रकट होते हैं। सबकी वासना अलग अलग होती है और साफ में काटने की वासना होती है और बिच्छू में दंक मारने की बासना होती है परंतु दोनों के विश्व औसत भी बनता है अपने स्थान पर भी गुणकारी भी होते है और जितनी जितने जीव हैं जंतु हैं उनमें एक एक गुण होता है उन गुणों के जाहिर होने का प्रकट होने का जो स्थान है उसको व्यक्ति कहते हैं व्यंजनम व्यक्ति अंजु व्यक्ति कांति इनका तीसरा एक भाव माने भक्ति का भाव जहाँ जाहिर है मूर्तिमान है उसको भक्ति देवी कहते हैं तो वृंदावन ने क्या देखा की भक्ति तो है परंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों वहाँ बुद्धे हो गए हैं लोगों के हृदय में प्रेम तो है ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसमें प्रेम नहीं होता है जिसे सद्भाव से सत ऐसी जीवन है और चित्त से बुद्धि है और आनंद से प्रेम है ये तीनों बात हर एक जीवन में रहते हैं ऐसा कोई जीवन नहीं होता आप आपकी पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जिसमें जीवन जीवन तो दिखता है स्पष्ट और जीवन में क्रिया होती है प्राण का संचार और उसमें बुद्धि होती है बुद्धि में भय लोभ आदि विकार होते हैं और साथ ही साथ आनंद का जो आविर्भाव है प्रेम है वो मनुष्य के जीवन में होता है तो उन्होंने देखा कि प्रेम तो है सबके हृदय में परंतु ज्ञान और वैराग्य न होने के कारण वो प्रेम बहुत दुखी है मनुष्य प्रेम करके भी दुखी होता है प्रेमी भी दुखी होता है प्रियतम को भी दुख देता है और जब प्रेमी दुखी होगा तो प्रेमास्पद भी दुखी होगा और प्रेमास्पल को दुखी करके कोई प्रेमी सुखी तो हो नहीं सकता तो नारद जी ने देखा कि भक्ति दुखी है ऐसा ना समझे की वहाँ कोई औरत थी स्त्री थी कोई भक्ति के रूप में या कोई दो बुढे आदमी थे जो बेहोश होकर पड़े हुए थे वहाँ भक्ति का होना माने एक स्त्री का भक्ति के रूप में होना माने भगवान के प्रति जो आराधना का भाव है उसका होना ये आध्यात्मिक विभाग है महात्म्य का भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों हमारे जीवन में चाहिए है ज्ञान से मोह दूर होता है और नैराग्य से हमारी जो फसावट है दुनिया में किसी से दुश्मनी कर बैठते हैं किसी से दोस्ती कर बैठते हैं और दोस्ती के चक्कर में आके पक्षपात करते हैं दुश्मनी के चक्कर में आके अन्याय करते हैं तो इसके लिए अपने चित्त में ऐसी एक स्थिति होनी चाहिए कि हम मित्रता तो करें लेकिन मित्रता में इतने न फंस जाए कि उसके पक्षपात से दूसरों के प्रति अन्याय कर रहे हाँ, किसी के साथ संभव है हमारा स्वभाव अलग है उसका स्वभाव अलग है स्वभाव का भेद है तो वो पटती न हो परंतु केवल न पटने के कारण हम उसको नुकसान पहुंचाएं उसको हानि पहुंचाएं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को वैराग्य बोलते हैं वैराग्य माने राज देश की बस में हो करके किसी का पक्षपात या किसी के साथ क्रूरता न करना इसका नाम होता है वैराज्य राज देश दोनों की न्यूनता का नाम वैराज्य है शिथिलता का नाम वैराज्य है बैराज्य माने नंगे रहना नहीं बैराज्य माने पहाड़ में जाना नहीं बैराज्य माने जंगल में रहना नहीं बैराज्य माने नदी के तट पर रहना नहीं वैराज्य माने हमारे हृदय के सरोवर में किसी प्रकार का दूषण न हो दूसरे को हानि पहुंचाने तो वाली कोई वस्तु न हो हमारा हो एक सरोवर है अब वहाँ देखा आज की बैराग की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है वो बुढ़ा हो गया बेरोश हो गया और ज्ञान जो है जिसकी हम भक्ति करते हैं उसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी सेवा करते हैं किसकी भक्ति करते हैं तो भक्ति दो काम करते है असल में ये आप लोगों ने महात्मा की कथा सुनी होगी मैं तो केवल आपका ध्यान ही पूछता हूँ हमारे हृदय में जब भगवान की भक्ति आती है तो वो दो काम करते हैं दोहरा काम करते है एक तो जब भगवान का भाव हृदय में आता है तो हम राग द्वेष से बचते हैं और दूसरे जिसकी भक्ति करते हैं उसके बारे में ज्ञान होता है हम एक जिससे प्रेम करेंगे उसके बारे में उसको खाना क्या अच्छा लगता है उसको पीना क्या अच्छा लगता है उसको कैसी बात अच्छी लगती है उसका श्री स्वभाव कैसा है वो कैसे काम को पसंद करता है मैं एक जगह कोई काम करता था तो मेरे मन में आता था की मैं जिनके साथ हूँ उनको ही एक ए, काम कैसा लगेगा उनका शरीर न होने पर भी तो मेरे मन में ये बात आया करती थी कि यदि वो देखते तो उनको ये काम पसंद आता की नहीं आता काम करते समय ये सोचते की तो जिससे प्रेम होता है उसके बारे में ज्ञान होता है और यदि भले मानुष का ज्ञान हुआ तो उससे प्रेम जरूर होगा तो प्रेम से ज्ञान होता है ज्ञान से प्रेम होता है और इससे दूसरों के प्रति पक्षपात और जो क्रूरता है वो कम हो जाती है इसी को बोलते हैं भागवत के महात्मा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति आकर हमारे हृदय में दो काम करती है एक तो जिसके प्रति भक्ति है उसका ज्ञान देती है और एक तुम जिसकी प्रति राग करने से द्वेष करने से हमारी भक्ति में बाधा पड़ती है उस राग और द्वेश को कम करती है अर्थात अंतकरण को शुद्ध करती है यही चीज नारद जी को चाहिए थी कि लोग काम करें तो वो सर्वात्म भाव को ध्यान में रखें इस सबके हृदय में भगवान है यही श्रीमद भागवत का मूल संकल्प है यथा हर भगवती निर्णाम भक्त भविष्य थी सर्वात्म शिलाधारे संकल्पीय वर्णया श्रीमद भागवत निर्माण की योजना क्या है योजना यही है उसकी कि सब में है भगवान और सबके प्रति प्रेम करना और सब में भगवान का ज्ञान होना और कहीं ऐसी जगह अपने मन को नहीं फसा देना जहां हम भगवान को भूल जाए मित्र की याद में मित्र के पक्ष में हम इतने फंस जाए कि दूसरों को हानि पहुंचा दे या शत्रु से इतनी शत्रुता कर बैठे कि उसको और दूसरों को हानि पहुंचा दे ये तीन बात ध्यान में रख करके श्रीमद् भागवत की संयोजना जो है वो की गई है उसका ये संकल्प है ये आध्यात्मिक पक्ष है अब ये कहाँ ऐसी आया तो नारद जी सनत कुमार से मिले ये सनत कुमार चार भाई हैं इनको हमारे वेदांति अद्वैत वेदांति जो हैं वो तो वैश्वानंद और हिरणगर्ग ईश्वर और सूर्य ये जो चार तत्व है उनका आविर्भाव मानते हैं वैष्णव लोग जो है वो तो वासुदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध और संकर्षण का आविर्भाव मानते हैं और हमारे वेदों में सचित आनंद और विश्व सचित आनंद से व्याप्त विश्व इस प्रकार से योजना करते हैं और नारद जी को जब भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में बैठाने का संकल्प हुआ तब उन्हें मिल गए सनत कुमार माने चारों स्थान पर बैठ करके मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार में यदि अंतकरण को समग्र रूप से अंत की भावनाओं को न लिया जाए तो ये भक्ति भावना अधूरी रह जाएगी तो उन्होंने चारों भाव जो है जिससे हम काम करते हैं हमारी हमारी जो मशीन है जैसे हम मोटर चलाते हैं तो मोटर में कैसे कैसे पेट्रोल घूमती है कहाँ से चलती है और कहाँ से रुकती है और उसमें कोई अड़चन आ जाए तो उसको कैसे दूर किया जाता है ये सब हम जानते हैं इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ये कैसे हमारी शाही उनकी चलो गाँव को चला देती है हमारी इच्छाएं हाथ को उठा देती हैं, जीव को भूलने देती हैं। तो ये जो हमारी इच्छा में ऐसी शक्ति आई वो कहाँ से आई अब देखो हमारे मन में संकल्प हुआ कि यहाँ से नासिक चले अच्छा ठीक है मन में तो संकल्प उठा अब विचार हुआ कि ये संकल्प कहाँ से आया तो हमारे चित्र में पहले से नासिक का महत्व बना हुआ है की एक तीर्थ स्थान है गोदावरी नदी है वहाँ रामचंद्र ने निवास किया है तो ये जो संस्कार पहले से बैठा हुआ था उस संस्कार से युक्त चित्त में नासिक जाने का संकल्प उठा मान ये मन हुआ चित्र में संस्कार था और नासिक जाने का मन हुआ ये संकल्प आया अब विचार उठा कि आज नासिक जाना उचित है कि कल जाना है और जाना उचित है कि नहीं है ये जब बुद्धि जब विचार करने लगे तो बुद्धि जाग गई और जब वह बुद्धि जाग गई और उसने निश्चय किया कि जाना चाहिए तो अहंकार उठा हाँ चल रहे हैं तो पहले मन में संकल्प उठा उसका कारण था चित्र मन चित्र में संस्कार पहले से होता है तब मन में वासना उठती है और वासना उठती है तो उसके उचित अनुचित का विचार विचार होता है और जब उसको क्रियान्वित करने लगते हैं तब हमारे अहंकार के जो भावना है अहम भाव है वो जागृत होता है तो ये सनत कुमार के जो चारों अंश है ये शुद्ध परमात्मा से मिले हुए हैं। उसमें कहीं कोई अशुद्धि नाम की चीज़ नहीं है तो नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज ये भक्ति हमारी बड़े और सुखी हो भक्ति करने का अर्थ दुखी होना कदापि नहीं है और नारायण जिसकी हम भक्ति करते हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए तो उसमें जो बाधक हैं उनका त्याग भी होना चाहिए अब इसके लिए सनत कुमार ने नारद जी को सुझाया कि तुम श्रीमद भागवत तो जानते ही हो परन्तु उसके सुनने सुनाने की जो विधि है वो मैं तुमको बता देता हूँ उसके अनुसार भागो सुनो तो ये जो हमारे हृदय का कष्ट है सबके हृदय का कष्ट है संकल्प केवल अपने लिए नहीं है संकल्प तो संपूर्ण विश्व के दुख को दूर करने के लिए है तो वो सफल हो जाएगा ये अध्यात्म विभाग है श्रीमन भागवत के महात्म का और मूल में ये भरपूर है भरा हुआ है मूल में ये तो महात्मा में उसका सार निकाल निकाल करके कह दिया गया है उसका आदिदाय विभाग है जब आत्मा देव ब्राह्मण भागवत का पाठ करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और उसका आविभतिक विभाग है जब दो कर्ण भागवत सुना करके और समाज के समाज को गांव के गांव को आ, मुक्त और कल्याण में बना देते हैं तो हमें विस्तार से ये बात नहीं सुनानी है ये तो इसलिए सुनाया कि लोगों के मन में जो ऐसी बात आती है की ये सब कहानियां जो है ये निस्सार है और महत्वहीन तो है वो तो भाव रखने का नहीं है वो तो बहुत गंभीरता से और हमारे कल्याण के लिए हमारे ही हृदय के निरीक्षण के लिए हमारे हृदय की शुद्धि के लिए ये कथाएं बोली गई हैं कथा का कहना भी होता है कहानी भी होता है हम आपको आ, कथा माने क्यों होता है वेलो में क्यों आ, कथा जैसे यथा यथा माने जैसे तथा तथा माने वैसे सर्वथा माने सब और से और कथा माने कैसे कथा का अर्थ होता है कैसे ये गुण हमारे जीवन में कैसे आवे ये दोष हमारे जीवन में से कैसे होता है भगवान ये सृष्टि कैसे बनाते हैं, भगवान कैसे हैं, उनका रंग रूप क्या है ये सब बताने के लिए जो बात कही जाती है उसको कथा बोलते हैं। कथा माने कथम क्यों अब आपको हम भागवत के भीतर ले चलते हैं। भागवत में जहाँ जहाँ सत्पुरुषो के जीवन का चरित्र का वर्णन है एक दृष्टि से हम देखें। तो आप सब लोग तो बड़े समझदार हैं विद्वान हैं पढ़े लिखे है भागवत का कहना है कि हम अपने जीवन में जिन तत्वों से ये जीवन बना है उसको छोड़कर व्यवहार न करें इसको सूत्र समझ लीजिए अब तो जिन उपादानों से जिन सामग्रियों से जिस मैचर से हमारा ये शरीर बना हुआ है उनको भुला कर हम अपने व्यवहार में न लग जाए न आसक्त हो जाए मूड न हो जाए तो किन तत्वों से हमारा ये जीवन बना है इसकी बार बार चर्चा श्रीमद भागवत में आती है उदाहरण के लिए हम आपको सुनाते है की जैसे हमारे शरीर में मृत्यु है पानी है गर्मी है हवा है अवकाश है अभी हम पांच का ही नाम लेते हैं वैसे चौबीस का भी नाम ले सकते हैं पच्चीस का भी नाम ले सकते हैं छत्तीस का भी नाम ले सकते हैं केवल पांच बात पर आप ध्यान दें हमारे शरीर में मिट्टी न हो तो शरीर क्या होगा हाँ मिट्टी तो है और उस मिट्टी में आवागमन की प्रक्रिया को चालू रखना पड़ता है मिट्टी का ही निकंश अन्न हम खाते हैं और फिर उसमें जो रस है उसको चूसकर जो शक्ति है वो लेकर और फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर वो मिट्टी से मिलके फिर शक्तिशाली हो जाता है अपने कारण में मिलने पर कोई भी वस्तु शक्तिशाली हो जाती है अब पृथ्वी तो हमारे जीवन में है मिट्टी तो है लेकिन पृथ्वी के जो गुण है उनका लोप क्यों हो गया पृथ्वी का गुण है लोगों को धारण करना वो सबको अपने ऊपर धारण करती है हम अपने जीवन को और जीवन के संबंधियों को और परिवार को स्वजनों को सजातियों को और सधर्मियों को और मानवता को हम धारण तो नहीं करते हैं पृथ्वी को पशु पक्षी मनुष्य सबके शरीर में पृथ्वी रहती है और सबका धारण करती है ये जो पृथ्वी का गुण है वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है कि हम सबके ही धारण का ध्यान रखे और सबके ही जीवन का ध्यान रखे सबके मंगल का ध्यान रखे अच्छा पृथ्वी में ये है क्षमा वो खोदने पर भी पीटने पर भी मलमुत्र का विसर्जन करने पर भी पर भी हमारा कोई नुकसान नहीं करती है क्षमा करती है तो मनुष्य के जीवन में क्षमा आनी चाहिए तो पृथ्वी में जो धारा शक्ति है जो अन्न देकर जीवनी शक्ति है जो उसमें क्षमा शक्ति है और हमारे तो शरीर में भी तो मिलती है ना? तो उन गुणों को हम अपने मनोविकारों की अधिकता के कारण खो बैठते हैं तो जिन तत्वों से हमारा जीवन बना है उसके साथ जब हम संबंध छोड़ लेंगे, तो हमारे जीवन में पूर्णता कहाँ से रहेगी हम दुखी हो गए हम कट गए हम पिट गए एक धर्मशास्त्र शास्त्र की बात है गंगा जी गोमुख से गंगोत्री से चल चुके और गंगा सागर तक जाते हैं अब धर्मशास्त्र में लिखा है कि जहाँ मूल स्रोत से संबंध बना हुआ है गंगा जी का पानी बहता हुआ आता है वहाँ स्नान करेंगे उसका स्थान करेंगे उसका दर्शन करेंगे तो आपको पढ़ने होगा और जहाँ गंगा जी का जल अपने मूल स्रोत से विच्छिन्न हो गया है अलग पड़ गया है और बीच में रेता आ गया है बालू आ गया है वहाँ गंगा जल का जो वहाँ जो है तो गंगा जल लेकिन जो वो कटा हुआ गंगा जल है वो स्नान के काम में नहीं आता वो पान के काम में नहीं आता वो भगवान की पूजा के काम में नहीं आता ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है बहता हुआ जो स्रोत है गंगोत्तरी ऐसी लेकर गंगा सागर पर्यंत आ, वही जल काम में ए, लाना चाहिए ए, जो अलग पड़ा उसको फिर की सिंचाई के काम में लो वो बात दूसरी है पुण्य संबंधी जितने कार्य हैं वो प्रवाह ऐसी संबंध जो गंगा जल है उसी से होता है अब हमारा जीवन जो है वो पृथ्वी से निकला और पृथ्वी की जो क्षमा है उससे अलग हो गया की धारण शक्ति से अलग हो गया पृथ्वी की जीवन शक्ति से अलग हो गया मतलब कि मूल स्रोत से विच्छिन्न होने के कारण हमारे जीवन में अशुद्धि आ गई। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि गंगा जी का ही जल जो स्रोत से विच्छिन्न होकर धरती पर कहीं अलग है तो वो शराब के समान है ऐसा धर्म शास्त्रो में स्पष्ट रूप ऐसी आता है अब दूसरी बात देखो हमारे हृदय में रस है जल है तो जब जल है तो जल की गुण भी हमारे जीवन में होना चाहिए जल का मूल गुण है पावन करना पवित्र करना जहाँ मै लगी हो उसको हम जल से धोते हैं और मधुरता स्वाद उसका गुण है माधुर जो तीर्थ तीर्थ